और एक बबीता जी का सवाल है एट आरसी से बबीता जी पूछती हैं कि आ, क्या अच्छा जीने की शुरुआत के लिए खेती ही ज़रूरी है बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल झूठ बात कभी हमने नहीं कहा ये बात हजारों साल से हम खेती कर रहे थे और खेत छोड़ छोड़ के सब भाग गए है ना तो खेती कर जाना कर लेना खेती अनिवार्य है उसको भी पहचानना पड़ेगा लेकिन सिर्फ खेती कर लेना पर्याप्त नहीं है खेती एक प्रकार का व्यवसाय है व्यवसाय कई तरीके से हो हैं कोई खेती करेगा कोई मटका बनाएगा कोई रोटी बनाएगा कोई घर बनाएगा कोई बिजली बनाएगा कोई रोड बनाएगा मुख्य बात है कि प्रकृति के साथ संबंध पूर्वक हम जीते हुए काम कर रहे हैं कि नहीं खुशहाली हमारी संबंध को समझने से संबंध पूर्वक जीने से है ना कि खुशहाली हमारी खेती से है न गाय पालने से तो और ना ऑर्गेनिक खेती से और न कोई गिर गाय पालने से वो बिल्कुल भी नहीं है सर तो संबंध पूर्वक प्रकृति के साथ जीते हुए हम उत्पादन पूर्वक जीते हैं ये हमारे लिए खुशहाली की बात है और उसे जीने के लिए ये अनिवार्य है कि हम संबंध पूर्वक मानव के साथ जीते हों तो मानव का त्रप्ति संबंध पूर्वक जीने से है ना कि कुछ काम करने से संबंध में तृप्ति होकर सही काम को करने जाते हैं संबंध में तृप्ति नहीं है तो सही काम में भी गलती करते रहते कोई काम अपने आप में सही गलत नहीं है वो सही गलत की पहचान न्यायपूर्वक दृष्टि से होती है और न्याय का मतलब ही संबंध की पहचान से होते हैं इस प्रकार से न्यायपूर्वक जीना पहले अनिवार्यता है उसके बाद प्रोफेशन का चयन होने के बाद है। हर प्रोफेशन माना जाती है अनिवार्य है बिल्डिंग बनाना भी पड़ेगा डॉक्टर भी कोई रहेंगे और वो अनिवार्य है लेकिन उसमें मुद्दा कुल मिलाकर न्याय का पहले तो आप जब भी सुखी होंगे न्यायपूर्वक जी के सुखी होते हैं